आज 15 अगस्त गुरुवार का दिन है आप सबका आश्रम में स्वागत है आज सबको स्वतंत्रता दिवस की भी शुभकामनाएं और जैसे हमारा गुरुवार का कार्यक्रम के अंतर्गत का हम अभी परमार सार पढ़ रहे हैं पिछली बार अपन ने 36 तत्वों के बारे में एक बार पढ़ा था तो संक्षेप में हम उन 36 तत्वों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपने वास्तव में इसी के अंतर्गत ही पढ़ा था क्योंकि इसमें अभी छत्तीस तत्वों का ही प्रकरण चल रहा है तो उसी के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था कि शिव जैसे पहला ही सूत्र बताया गया है सबसे परे है और उसी के अंतर्गत समस्त सृष्टि स्थित है और शक्ति उसका वो स्वरूप है जिसके द्वारा उसने सृष्टि की रचना की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं शिव और शक्ति में पूर्ण अभेद है क्योंकि जैसे अगर सूर्य में प्रकाश न हो तो सूर्य है या नहीं है हमारे लिए बराबर है और अगर प्रकाश है और सूर्य नहीं हो तो प्रकाश का उद्गम कैसे होगा इसलिए कुल मिलाकर प्रकाश और सूर्य जैसे एक दूसरे के अभिन्न अंग है तो सूर्यज की पहचान ही उस प्रकाश से है और प्रकाशहीन सूर्य कोई अस्तित्व की चीज ही नहीं है है ना उस सूर्य को कोई पहचान नहीं, नहीं मिल सकती क्योंकि सूर्य की पहचान उस प्रकार से जो है उसके पास। जिससे शिव की पहचान ही वो शक्ति से है जिसका वो संपूर्ण एक क्षेत्र स्वामी है और उसकी शक्ति का विरोध और कोई नहीं कर सकते इसके बाद हम कई बार पढ़ चुके हैं स्वातंत्र शक्ति तो शिव और उसकी स्वातंत्र शक्ति ये स्वातंत्र शक्ति ही अपने आप को ब्रह्मांड के रूप में प्रस्तुत किए है और यही हमारी शिवसूत्र की पहली लाइन बोलती है चैतन्य आत्मा है ना परम सत्य वो चैतन्य है आत्मा मतलब परम सत्य किसका परम सत्य क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है इसलिए परम सत्य हर चीज हर वस्तु का किसी एक वस्तु का नहीं बल्कि हर वस्तु का परम सत्य चैतन्य किसी भी चीज को उठा लो उसके परम सत्य की खोज करने के लिए उसका विश्लेषण करते चले जाओ तो अंत में मात्र चैतन्य बचेगा क्योंकि वही शक्ति और यही बात विज्ञान भी बताता है कि समस्त पदार्थ शक्ति का स्वरूप है पदार्थ नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है जो कुछ है वो शक्ति है और उसी के द्वारा ये ब्रह्मांड रचित जो यहां पर ही बोलते हैं इसके अलावा जो तीसरा है वो सदाशिव चौथा ईश्वर और पांचवा शुद्ध विद्या ये पांच स्तर हैं शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या ये क्रमशः अवनति के स्तर हैं। अवनति इसलिए कि जब शिव के हृदय में प्रथम स्पंदन होता है इस सृष्टि को बनाने के लिए तो वो अपने आप का विमर्श करता है जब अपने आप का विमर्श करता है तो पाता है कि उसमें पर्याप्त क्षमता है क्योंकि उस क्षमता का विरोध करने का कोई संभावना नहीं कोई संभावना नहीं कि वो इसको उसके पास जो शक्ति है वो पर्याप्त है वो सृष्टि का निर्माण कर है और इससे वो आनंद से भर जाता है इसको हम उसकी आनंद शक्ति बनते जब वो सृष्टि को बनाने की इच्छा करता है तो वो उसकी इच्छा शक्ति होती है और जब वो उस इच्छा शक्ति को वास्तव में संसार बनाने के लिए प्रेरित करता है तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति से प्रमाता बनता है क्रिया शक्ति से प्रमेय बनता है तो सचमुच में यह दुर्घट कार्य है जैसा कि एक श्लोक में आया था कि यह दुर्घट कार्य है जो शिव करता है जिससे प्रमाता और प्रमेय दोनों बन जाते हैं प्रमेय का मतलब होता है जो हमको संसार में ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं वस्तुएं दिखाई देती है ना या हमसे भिन्न जीव जंतु और लोग दिखाई देते हैं वो हम, सब कुछ हमारे प्रमेय और इसको इन प्रमेयों को देखने वाला या इन ऑब्जेक्ट्स को भोगने वाला वो प्रमाता है वो प्रमाता यानी मैं प्रमेय यानी मेरे अलावा सब कुछ वो प्रमेय है तो इस डिवीजन को करने का काम कौन करता है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति क्रिया शक्ति इस प्रमाण में प्रमेय बनाती है और ज्ञान शक्ति प्रमाता बनाती है तो वही ज्ञान शक्ति आपको भी प्रमाता बनाती है आपको भी बनाती है आपको भी बनाती मैं सबको बनाती है। वो एक प्रकार से जैसे कि एक जल लेके अलग अलग अलग अलग आपने अलग अलग, -अलग बॉटलों में भर दिया उसको कुल मिला के जबकि वो जल एक ही है उसी तरह आप में मुझ में, मेरे और आपकी प्रमात्र भाव में फर्क महसूस होता है क्यों कि वो माया के आधीन आ गया वो माया इसके आगे आएगी लेकिन जब तक माया नहीं आती तब तक ये शुद्ध भाव में पांचों तत्व शुद्ध कहलाता है क्योंकि अब तक अज्ञान का अवतरण नहीं हुआ है अंधेरे का अवतरण नहीं हुआ है अंधेरा यहां पर अज्ञान का प्रतीक तो शिव शक्ति सदाशिव सदाशिव वो स्तर है जहां पर कि वो अंदर एक प्लान बनाता है कि मेरे को संसार कैसा बनाना है और वो जानता है कि मुझसे भिन्न कुछ ए और वो बोलता अहम इदम है ना जो कुछ मैं सोच रहा हूं वो बनेगा भी तो मैं ही रहूंगा जब वो उसका प्लान ब्लूप्रिंट बाहर निकालता है संसार की रचना करने लगता है वो स्तर है ईश्वर का जब वो बोलता इदम अहम ये जो कुछ बन गया है वो मैं ही शुद्ध विद्या के स्तर पर ये भाव प्रमात्र और प्रमाता का अलग अलग होने लगता है उसके बावजूद हर कण ये जानता है कि ये मैं ही हूं मुझसे अलग कुछ भी नहीं इसलिए भिन्नता का बीज अंकुरित हो गया लेकिन उसके बावजूद अभी किसी भी तरह की भिन्नता पैदा नहीं हुई जैसे अंकुर निकलता है उसमें से एक छोटा सा उसमें अभी पत्तियां भी निकलेंगी फूल भी बनेंगे अन्य फल भी बनेंगे तनाव भी बनेगा शाखाएं भी बनेंगी पराक्रण भी निकलेंगे सुगंध भी आएगी लेकिन अभी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन संभावना सारी है उसके अंदर इसलिए वो अभेद रूप से संसार का निर्माण हो जाए ये स्थिति है शुद्ध विद्या की यानी संसार का अंकुरण होने लग गया अब जैसे ही वो अंकुर बाहर निकलता है उसमें पत्तियां निकलती हैं फिर तारा निकलता है फिर शाखाएं निकलती हैं फिर वो यौन को प्राप्त होता है उसके बाद में फूल फल बनता है इस तरह वो भिन्नता बढ़ती चली जाती है और एक वृक्ष का रूप ले लेते इसी तरह से अब जैसे ही भिन्नता शुरू होती है तो अशुद्ध अधवा शुरू हो जाता है अधवा का मतलब होता है मार्ग शुद्ध अधवा शुद्ध मार्ग है ना मार्ग है ना वो उतरने का मार्ग शिव उतरता जा रहा है सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या के स्तर तक अब इसके बाद में वो गहर गहराई से अंधेरे कुएं में उतर जाता है जहां पर कि अशुद्ध शुरू हो जाता है और उस अशुद्ध अदुआ के अंदर सबसे पहले माया का अंधेरा है जिस अंधेरे में हमें अपने शुद्ध स्तर का हमारे शुद्ध स्वरूप का ज्ञान लुप्त हो जाता है जैसे हम एकदम अंधेरे कमरे में आते हैं हमको कुछ भी नहीं मालूम पड़ता कि हम कहां हैं हमारा वापसी का रास्ता दरवाजा किधर है इसलिए इसका नाम है गहन माया का दूसरा नाम है गहन जैसे पहले सूत्र पढ़ा था परम परस्थम गहनाद अनादिम एकम विशिष्टम बहुधा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम त्वामे और शंभुम शरणम प्रपद्य जैसे हमने पहला सूत्र इसका पढ़ा था कि वो पर है और गहन से परे है और वो अनादि है जिसमें एक ओंकार सतनाम में क्या बोलते हैं उसको अजुना या अजन्म और सैभम स्वयंभू स्वयंभव का मतलब होता है स्वयंभू जो स्वयं का जनक स्वयं ही है किसी और ने उसको पैदा नहीं किया जब और कोई पैदा करेगा तो फिर वो उससे ऊपर स्तर का हो जाएगा अगर हम पूछे उसका बाप कौन उसका पिता कौन उसका पिता कौन तो आखिर हमको कहीं तो ये श्रृंखला समाप्त करना पड़ेगी ये अनंत श्रृंखला तो हो नहीं सकती हम है यह हमारा अस्तित्व सत्य है तो हमारा अस्तित्व का अवतरण कहीं से तो हुआ है हम अगर सबको इंकार कर दें ये झूठ है ये झूठ है वो झूठ है लेकिन अपने आप को कैसे इनकार करें और जो अपने आप को इनकार नहीं कर सकता वो आस्तिक है क्यों? क्योंकि वो स्वीकार कर रहा है उसका नाम भले वो ईश्वर नहीं दे बोले मैं नास्तिक हूं मैं ईश्वर को स्वीकार नहीं करता मत करो तुम अपने आप को अस्वीकार करते पड़ता तुम जब अपने आप को स्वीकारते हो तो यही तुम्हारी स्वीकार होती है कि ईश्वर है हम ईश्वर का अस्तित्व तो तुम्हारी अपने स्वयं की चेतना से अलग कहीं है ही नहीं समाज अपनी चेतना ही ईश्वर है तो फिर तुम उसी को स्वीकार कर रहे हो तो उस गहन में प्रवेश करते ही हमें अपना परिचय हो जाता है और जो था शिव वो बन जाता है पशु जो था विराट वो बन जाता है अणु सबसे पहले आता है आणव मल आणव मल का मतलब होता है कि जब वो एक सीमित आकार के अंदर अपने आप को एक दीनहीन छोटा सा अंधेरे से घिरा हुआ घर से भटका हुआ किंग करते तो वे मुंगूर सा असमर्थ सपाता सा है तो वो है आणोम जब उसको ऐसा लगता है जबकि वो विराट था उसने उसके हृदय में इतना आनंद था कि मैं सृष्टि बना सकता हूँ सब कुछ और आज ये स्थिति बनी उसकी कि उसको अपना घर का पता भी नहीं मानू अपना स्वरूप का पता भी नहीं मानू अपनी विशालता अपनी दिव्यता भी उसकी खो गई तो ऐसी परिस्थिति में आणोमल सबसे पहले आता है और वो अपना आणोमल कैसे कार्य करता है एक तो नियति वो शरीर में बांध देता है एक कला जिसके द्वारा उसकी क्षमताओं को सीमित कर देता है एक विद्या जिससे उसकी जानकारी को सीमित कर देता है ज्ञान को सीमित कर देता है राग के द्वारा उसकी पूर्ण तृप्ति को सीमित कर देता है। और काल के का द्वारा वो त्रिकाली को अकाली को एक काल में बांध देता है, जो अकाल था जिस तीनों काल जिसके बस में थे जिसके उधर में तीनों काल थे उसके लिए भूत भविष्य वर्तमान नाम की कोई चीज नहीं थी अब इस चीज को ठीक से समझने के लिए कि वो अजूना था या अजन्मा था सिर्फ एक ही चीज को समझने से समझ में आता है कि जब भी कोई घटना घटती है तो उसके पीछे किसी का प्रयोजन होता है यह क्वांटम फिजिक्स से भी तय हो चुका है क्वांटम फिजिक्स भी यह बात बोल चुका है कि जब कोई घटना घटती है उसके पीछे एक चेतना है उस चेतना के बगैर वो घटना नहीं घटती कोई भी घटना घटी तो उसके पीछे किसी का प्रयोजन है क्योंकि वो घटना घटी घटने का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए एक अस्तित्व चेतना जरूरी है। तुम तुमको ये घटना घटी तो तुम कैसे कह के सकते हो कि घटना घटी कोई ना कोई ने तो उस घटना का ऑब्जर्वेशन किया है और जब तक कोई ना ऑब्जर्वेशन नहीं किया है उस घटना का कोई अस्तित्व तो नहीं है अच्छा तुम कोई रिपोर्ट करो कि एक ऐसा हुआ अगर किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं किया तो तुम कौन बोल सकता है कैसा हुआ कोई तो ऑब्जर्वर है उसका इसलिए क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि हर घटना के पीछे एक सतत बेहती हुई श्रृंखला है परिणामों की एक स्वर्डेंद्र नाम का एक साइंटिस्ट था उसने बोला था कि वेव इक्वेशन नाम का मैथमेटिक्स दिया था कि सतत घटने वाली घटनाओं के बीच में जैसे ही कोई ऑब्जर्व करता है तो एक परिणाम सामने आया था यानी कि सतत घटने वाली घटनाएं जो हैं वो मात्र आपकी कल्पना है क्यों कि हमने ऑब्जर्व किया है कि किसी न किसी तरीके से हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो एक परिणाम तय हो जाता है और ये ऑब्जर्व करने पर ही निर्भर करता है अन्यथा क्या है हम नहीं निबंध और ये प्रयोगों से भी सिद्ध हो चुका है किसी दिन अपन आश्रम में उन प्रयोगों की भी बात करेंगे और वो इतने मजेदार हैं प्रयोग कि हमको सबको सामान्य लोगों को समझ में आ जाएंगे बहुत बहुत मजेदार प्रयोग है तो किसी दिन मैं आपको लेकर आऊंगा उसका आपको प्रयोग बताऊंगा कि कैसे थे वो प्रयोग जिन प्रयोगों ने सिद्ध किया कि सचमुच में चेतना ही है जो किसी घटना को अंजाम देती है कोई घटना अपने आप में घटती चेतना ही घटना को अंजाम देती है और चेतना के भर घटना का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो फिर जो संसार के निर्माण की पहली घटना घटी उसका भी तो कोई प्रायोजक था जिसका प्रयोजन था उस घटना में तो फिर उस घटना के पहले से वो उपस्थित था तो ब्रह्मांड की पहली घटना के भी पहले कोई था अगर नहीं था तो पहली घटना के घटने में प्रयोजन किसका था और कोई घटना ऐसी नहीं घटती जिसमें किसी का प्रयोजन न हो इसलिए पहली घटना में जिसका प्रयोजन था उसी का नाम है अकाल उसी का नाम है अजुना उसी का नाम है सैभंग या स्वयंभू या काल से परे टाइमलेस या सनातन हमारे धर्म का ही नाम हो सनातन बोलते हैं क्यों कि सनातन का मतलब होता है जो सदा से था जिसका कहीं आरंभ नहीं क्यों कि संसार की सृष्टि का निर्माण होने के साथ ही यह उपलब्ध था इसको बाद में नहीं बुलाया गया बाद में नहीं बनाया गया न कोई इसका प्रवर्तक कि जिसने इस धर्म को शुरू किया इसलिए सनातन धर्म वो धर्म है जो मानव जाति के उत्पन्न होने के भी पेले से था इसलिए पहली घटना का दर्शक जो था वही स्वयंभू था वही परशु था और ये बात वैज्ञानिक दृष्टि से भी इतनी अपील करती इतनी हृदय को छूती और इतनी स्पष्ट समझ में आती है कि सचमुच में पहली घटना घटी है तो उसका घटने के समय का प्रायोजक जरूर था कोई जिसे पहले वैज्ञानिक क्या मानते थे ये अपने आप हुआ और विभिन्न भिन्न प्रकार के रसायनों के आपसी मिश्रण से फिर चेतना का जन्म हुआ यह एक कपोल कल्पना थी लेकिन इस कल्पना को विराम मिला क्वांटम भौतिकी से क्वांटम मैकेनिक्स जिससे समझ में आने लगा कि नहीं चेतना के बिगैर ऐसी किसी घटना का अस्तित्व तो कहना ही मूर्खता अगर कोई घटना घटी थी तो उसका प्रायोजक था इसके बाद जब माया का अवतरण होता है तो उस समय वो सीमित क्षेत्र में भिन्न भिन्न भिन चेतनाएं सीमित सीमित रूपों में बट जाती हैं, जैसे कि फुहार जैसे जल की एक धार निकली और करोड़ों टुकड़ों में बट गई एक फुहार की तरह उसमें से हर कण जो जल का है वो अपने आप में पूर्ण समुद्र है उसके बावजूद उसको एक आकार मिल गया है एक सीमा मिल गई है उसकी एक क्षमता सीमित हो चुकी उसी प्रकार से हम उस अखंड महारणव या महासमुद्र के एक बूंद जैसे हैं जिसमें हम उस महारणव के समस्त गुण हैं उसके बावजूद एक सीमा हो गई है इसलिए उन पांच सीमांकनों का नाम है कला विद्या राग काल और नियति ये पांच प्रकार की सीमा और इनको भ्रम की तरह हमारे हृदय में स्पष्ट देने वाली चीज का नाम है माया तो माया और उसके छह कंचुक ये माया और उसके छह कंचुक हमको तो शिव से पशु बना देते तो ये हमारी सीमांकन है अब इसके बाद कला विद्या राग काल ये पांच हमारे सीमांकन है इसके बाद जो हम अपने आप को जिस रूप में पहचानते हैं मैंने बोला कि मैं और बाकी सृष्टि तो मैं जो है वो है पुरुष और बाकी की जो सृष्टि है जो क्रिया शक्ति से बनी है, वो है प्रकृति तो यह हमारा अगला तत्व हो गया पुरुष और प्रकृति ना? तो शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या पांच माया उसके छह कंचु ग्यारह पुरुष प्रकृति तेरह इसके बाद बना अंतकरण गुणों ने अपना रूप लिया वो निर्गुण था लेकिन जैसे ही माया का अवतरण हुआ वो सगुण हो गया उसमें क्वालिटीज डेवलप हो गई उसमें गुण आ गए क्यों कि गुण और निर्गुण में क्या फर्क है गुणों में भिन्नता है अगर गोरा है तो काला है अच्छा है तो बुरा है मेरा है तो पराया है दूर है तो पास है और निर्गुण में कोई भिन्नता नहीं अगर सोने का डला है शुद्ध सोने का डला है तो वो शुद्ध सोने का डला है गहने में कह सकते हैं कि इसकी कारीगरी अच्छी नहीं है ये सुंदर है ये हार तो अच्छा है पर जरा बड़ा बन गया इसके अंदर खोट ज्यादा डाल दी तुम उसके गुणों की असीम सीमाओं को, असीम संभावनाओं को निहारते चले जाओ लेकिन सोने के डले में सोने का डला है लेकिन उसमें भिन्नता नहीं है अब भिन्नता की कोई सीमा है क्या कोई सीमा नहीं अगर आप कहो कि एक शब्द तो कितने ही शब्द और कितने ही वाक्य और कितनी ही कथाएं कितने ही कहानियां और कितनी ही किताबें लिखी जा चुकी हैं और लिखी जाएंगी जो अभी नहीं लिखी जा चुकी। इन सब-सब समस्त शब्दों का एक सम्मिलित रूप है जिसको बोलते हैं शब्द तन्मात्रा है। मतलब संसार के समस्त जितने भी सोने के गहने हैं उसमें मूल तो सोना ही है तो मूल सोना, और गहनों की संख्या असीम कोई सीमा नहीं शब्दों की संख्या असीम शब्द तन्मात्रा यानी शब्द का मूल स्वरूप ऐसे ही स्पर्श तन्मात्रा स्पर्श कितने ही तरह के हैं झापड़ मारना भी स्पर्श है प्रेम से दुलारना भी स्पर्श है फूल तोड़ना भी स्पर्श है और फूल को मसल देना भी स्पर्श है तो स्पर्श के कितने ही रूप है लेकिन स्पर्श का मूल स्पर्श तन मात्र रूप कितने ही भिन्नता लिए हुए हैं कोई सीमा नहीं हाँ एक दरी का भी और रूप है तो किताब का भी रूप है किताबों के कई रूप है और दुनिया में रूप ही रूप दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसकी एक ही तन्मात्रा है रूप उसमें रूप में सभी रूप आ गए जैसे सोने में सभी गहने आ गए तो रूप में सभी रूप आ गए शब्द में सभी शब्द आ गए दुनिया में जितने कहे गए और आगे कहे जाने वाले सभी आ गए तो वो शब्द तन्मात्रा तन्मात्रा क्यों कहते हैं मात्रा है ना बस इतनी ही इतनी ही है ना इतनी ही में सब पूरा समाय हुआ है सारे शब्द दुनिया भर के वो इतने से में ही समाय और रस तन्मात्रा कितने ही तरह के स्वाद है लेकिन उन सब स्वादों के बीच में स्वाद तन्मात्रा है या रस तन्मात्रा है और एक गंध तन्मात्रा अब अगर अपन देखें तो शब्द स्पर्श रूप रस, रसगंध इन पांचों के द्वारा ही आपकी इंद्रियां कुछ न कुछ ग्रहण करती हैं या तो स्वाद के रूप में सुगने के रूप में स्पर्श के रूप में देखने के रूप में और पांच या सुनने के रूप में और इन पांच के अलावा कोई और तरीका नहीं जिससे हम जानकारी ग्रहण करें जब जानकारी आती है तो वो अंतकरण पर जाती है यह हमारी भीतरी एक मशीन है जिसके तीन हिस्से हैं उसका नाम है मन बुद्धि अहंकार जब गुण आए तो ऊपर शिव की इच्छा से तीन तरह के गुण बने सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन तरह के सतो गुण सतोगुण का मूल स्वरूप है आनंद रजोगुण का मूल स्वरूप है दुख और तमोगुण का मूल स्वरूप है मोह तीनों का अपना अपना एक एक मूल स्वरूप है जहां आनंद है वहां सतोगुण है जहां दुख है वहां रजोगुण है और जहां पर मोह है वह तमोगुण है तो इसी तरीका से मन बुद्धि अहंकार एक एक गुण से बने बुद्धि बननी सतोगुण से मन बना रजोगुंड और अहंकार बना तमोगुंड से जैसे ही हमारा शरीर पर अपना अहंकार फिर शरीर के बाहर कमीज पर भी मेरा अहंकार की मेरा कमीज है फिर उसके बाद मेरा मकान पर भी अहंकार की मेरा मकान है फिर उसके बाद मैं गांव पे भी अहंकार की मेरा गांव है फिर देश पे व्यवहार है मेरा देश है तो हमने अपनी अहंकार की सीमा को बढ़ा दिया अब इसमें उन्होंने बताया कि एक फोड़े पर फोड़ा अभी एक श्लोक अपन ने पिछली बार पढ़ा था कि यह तो फोड़े पे फोड़ा है पहली बात तो यह कि जो समस्त आत्म स्वरूप विश्व है उसको हम अनात्म स्वरूप समझ रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं हूं ये मैं नहीं हूं ये मैं नहीं हूं ये कुर्सी मैंने हुई मकान मैं नहीं हूं ये नहीं मैं तो इतना सीमित हूं तो अपने आपको इस अनात्म से अलग करना पहला पहली गलती और उस गलती पर एक और गलती कि उन अनाथम चीजों को जब तुमने अनाथ मान ही लिया तो चलो मान लो ना सबको अनाथ नहीं ये शरीर मेरा है उस अनात्म में भी एक चीज पर आत्म भाव और फिर उसमें भी फिर अनात्म भाव का विकास कि दरी भी मेरी है ये मकान भी मेरा है ये किताब भी मेरी है तो पहले तो तुमने मान लिया कि नहीं मैं नहीं हूं ये। और एक ही बहुत बड़ा फोड़ा और फोड़े पर और फुलसियां पैदा कर दी ढेर सारी कि यह शरीर में और ये किताब मेरी है ये चीज मेरी है ये दुकान मेरी है तो इस तरह से हमने पहली बात तो समस्त जो हमारा आत्म भाव को सीमित करा वो एक गलती और उसके ऊपर गलती की उसमें से कुछ चीजों को हमने अपने बना लिया उसके ऊपर आत्म भाव कर लिया और सबसे बड़ा आत्म भाव हमारा शरीर पर दुकान तो जाए तो जाए पर मेरा शरीर बचना चाहिए एक कमी जाए तो जाए पर मेरे शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए है ना तो यह हमारा स्वरूप है आज का जो हमारा सीमित जीव का स्वरूप है और यह स्वरूप हमको माया की विरासत है तो माया ने क्या बनाया हमको पुरुष और प्रकृति के रूप में भिन्नता दी पुरुष बना ज्ञान शक्ति से प्रकृति बनी क्रिया शक्ति से और उसके बीच हमको पुरुष प्रकृति ये दो तत्व मिल गए उसके बाद में हमको इस भिन्नता को जोड़ने के लिए क्योंकि भिन्नता तो आर्टिफिशियल है जब अलग की तो दोनों में आप पूर्णता तो अलग कर ही नहीं सकते दोनों में तार जुड़े रहेंगे क्योंकि अलग तो तब हो सकते हैं कि दो ऊपर वाले हो और दोनों ने अपने-अपने दुनिया अलग अलग बना रही हो पर चूंकि दो ऊपर वाले तो एक ही है और एक ही के अंदर रहना है सबको तो पूर्णतरह दोनों को तो अलग करना संभव नहीं है तो जैसे ही तुम अलग करोगे किसको प्रमाता और प्रमेय को तो उनके बीच अपने आप एक तार जुड़ जाएगा क्योंकि उस तार को काटना संभव ही नहीं है क्योंकि एक ही विश्व के लिए एक ही विश्व के अंदर हमको एक यूनिट की तरह रहना है तो प्रमाता प्रमेय का चाहे भेद कर लो चाहे दो पत्तियां आपस में कितनी भी अलग हो उनके नीचे तो यूनियन है ना एक ही है दो पत्तियां कितनी भी लड़ाई कर लें आपस में लेकिन उसके अगर उनको ट्रेस करो तो मालूम पड़ा कि नहीं वो एक ही बीच से निकली हुई है उनमें भेद ही नहीं ऐसे हम कितने भी प्रमाता प्रमेय भात का आर्टिफिशियल डिफ्रेंसिएशन कर लें या अप्राकृतिक भेदभाव बता दें लेकिन हम में प्रमाता प्रमेय का वास्तविक भेद तो ही नहीं इसलिए उनको जोड़ने वाली कड़ी तो चाहिए तो वो जोड़ने वाली कड़ी हमारी पांच इंद्रिया वो एक दूसरे की जानकारी हमको लेती देती रहती है और अंतकरण जो हमको सीमित भी बनाता रहता है और वो जो जानकारी आती है उस जानकारी का विश्लेषण करके हमको इस संसार में धकेलता चला जाता है देखो इसने गाली दी तुम भी एक लगा दो टांग उसको भगा दो हत्या कर दो इसकी जान ले लो उसकी खा जाओ उसने पैसा खाए थे तुम भी खा जाओ इस तरीके से वो सतत हमको संसार की दिशा में भगाती वो चाहती है कि तुम अपने आप को एक कभी मत समझो भिन्नता समझता रहो तो वो अंतकरण हमको सतत संसार की दिशा में भगाता है और इसके अलावा वो जो पांच इंद्रिया हैं समस्त भिन्नता का ज्ञान परोसती जाती है तभी एक शिवसूत्र है ज्ञानम बंधन यानी भिन्नता का ज्ञान बंधन है वो अभी हम शिवसूत्र पढ़ेंगे इसके बाद में क्योंकि शिवसूत्र पढ़ने में बहुत जबरदस्त आनंद आएगा उसमें कि ज्ञानम बंधन है ना भिन्नता का ज्ञान ही बंधन है और भिन्नता का ज्ञान कौन लेके आती है ये पांच इंद्रिया और पांच इंद्रिया ही हमारा को चुगली करती रहती है और हमेशा उल्लू बनाती रहती है जो वास्तविक ज्ञान है उससे दूर ले जाती है और वो अंतकरण को बरगदाती रहती है कि देखो ये बुरा है ये ऐसा है ये वैसा है इसने तुम्हारा दिल दुखाया तुम भी इसका दुखा दो इस तरीके से सततव हमारे को भिन्नता का ज्ञान परोसती रहती है और इन पांच इंद्रियों के अपने अपने एक एक देवता हैं। क्यों देवता क्या है कि आपको जमींदार तो बनाना पड़ेगा ना आपके खूब सारी जमीनें तो सब जगह खुद तो थोड़े न जाओगे इसलिए हम जो लोकल लेवल के ऊपर जो उसके अधिष्ठात्र हैं उनको देवता बोलते हैं और इन इंद्रियों से ये तन्मात्राएं बनी जैसा कर्ण इंद्रियों से शब्द तन्मात्रा बनी रचना से रस तन्मात्रा बनी नाक से गंध तन्मात्रा बनी इससे रूप तन्मात्रा बनी इससे स्पर्श इस तन्मात्रा बनी इस तरह पांच तन्मात्राओं का जन्म इंद्रियों से इंद्रिय मूल है क्योंकि वो इंद्रिया अपने आप में अधिष्ठात्र हैं और जिन्होंने शब्द स्पर्श रूप रस गंध की रचना की ठीक है अब इसके बाद में पांच हमारी हैं क्योंकि इस खेल में मजा तभी आता है ईश्वर को कि ये खेली है ये उसका जैसे अपन कभी ताश खेलते नियम बना लेते हैं ऐसे ऐसे नियम से खेलेंगे हम ताश और नियम को चाहे जब बदल देते हैं अपन तो वैसे उसने नियम बनाया कि इस बार के नियम ये रहेंगे इस बार की दुनिया बनाई अपन ने सृष्टि बन इस बार के ये नियम रहेंगे है ना तो उन्होंने कहा कि ये नियम है कि भैया तू कर्म करो और फिर फल भुगतो हम्म और जिसे मैं संसार चलेगा तो चलेगा किस सब जगह जिसका वो तो उसके केरी फॉरवर्ड क्या करेंगे जो उसका कर्म इंद्रिया के तो फॉरवर्ड क्या हो तो कर्म करो तो काम करने के लिए पांच कर्मेंद्रिया बना दीजिए कुछ हाथ से करो कुछ जीवान से गालियां दो तो इस तरह पांच तरह कर्मेंद्रिया बने हस्तपाद पैरों से चलो हाथ से कुछ करो प्रजनन करो विसर्जन करो और जीवान से जो चाहे अनर्ग बोलो तो इस तरीके से पांच कर्मेंद्रियां पांच ज्ञानेंद्रियां जो हमको जानकारी लाते हैं, पांच कर्मेंद्रिया जो हमारे कर्म का निर्धारण करती है अब हम कहते हैं कि हमारे कर्म का निर्धारण कैसे होता है तो पहला मल तो आया था आणोमल जिसने हमको सीमित जीव बना दिया था इसके तो आणोमल हमने ओतप्रोत है सोने में खोट की तरह जैसे इसमें बताया सोने में खोट की तरह ओतप्रोत है पूरी तरह से ओतप्रोत है और उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते आप उसके लिए जबरदस्त अच्छा तपाना पड़ेगा उसको तब होता है वो इसके ऊपर एक कोटिंग की तरह है और उसका नाम है माईमल जो भिन्नता का ज्ञान है समस्त संसार हमको अलग अलग रूप में दिखाई देता है इन इंद्रियों की बदमाशी की वजह से हमको छोटी छोटी चीजें अलग अलग दिखाई देती है वो है माईमल और तीसरा जो है वो हमारे को शरीर दे दिया नियत कला विद्या रात नियति ने हमको एक शरीर दे दिया कि हम नियत हो गए इससे बाहर नहीं जा सकते और हम और नियति शक्ति नहीं ही हमको कर्मफल दिया क्यों किसी का नाम हम कभी कभी कर्म फल को नियति बोलते हैं तुम्हारी नियति थी भाई तुमने ऐसा कर लिया लेकिन तुमको फिर भी अच्छा हो नहीं हुआ तुमने देखो पूरी कोशिश करी फिर भी काम बिगड़ गया उसकी नियति जैसी थी नियति का मतलब किस्मत और किस्मत का मतलब तुम्हारे कर्म किस्मत कहीं बाहर से थोड़ी आई क्या किस्मत किसी ने नहीं लिखी किस्मत हमने स्वयं लिखी किस्मत का लिखने वाला कोई नहीं है किस्मत के लिखने वाले हम स्वयं है और मात्र पुरुष जन्म में इंसान के जन्म में बाकी के जन्म पुरुष जन्म में किए गए कर्मों को भोगने के लिए बाकी की चौरासी लाख योनि है बाकी की किसी योनि में कर्मफल नहीं होता कर्म फल मात्र मनुष्य योनि में होता है क्योंकि उसको विवेक शक्ति सिर्फ इसी जन्म में मूलभूत विवेक सब में आप अगर गाय को भी अगर वहां गोबर परस दोगे तो नहीं खाएगी वो और वो माइक्रोस्कोप में अमीबा जो एक एक ही कोशिका है उसको उसमें भी कुछ विवेक है ना उसको भी जब भोजन की चीज मिलेगी तो ही उसके ऊपर वो अपना कवच बना उसको अपने शेर में ले जो अखाद्य चीज होगी तो उसको नहीं लेगा अपने उसको भी विवेक पर वो मात्र जीवन यापन पूर्ता मूलभूत विवेक लेकिन मनुष्य के पास एक अलग विवेक ये प्रजनन और अपने शरीर की रक्षा से अलग एक और विवेक है वो इसकी जड़ खोजना चाहता है मनुष्य कि मैं कौन हूं कहां से आयू मेरा इस धरती पर क्या उपयोग है मैं क्यों जन्म लिया और मेरे जन्म का कोई तो कारण होगा और अगर है तो वो क्या है अगर है मेरे पास कोई कारण तो क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं या कुछ गलत कर रहा हूं तो ये सब कुछ प्रश्न सिर्फ मनुष्य पूछते गाय चारा खाते वक्त कभी नहीं सोचती कि मैं चारा क्यों खा रही हूं तो खा रहे तो खा तो शेर तो शिकार करता है, रहे कोई पाप नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं कोई पाप क्यों उस जन्म में पाप नाम की कोई चीज ही नहीं है और पुण्य भी नहीं है शेर अच्छा कोई धर्म का, का काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना शेर कोई अपना आश्रम ज्वाइन कर सकता है क्या कि मैं अद्वैत पढ़ू शेर क्या जब पाप नहीं कर सकता पुण्य भी नहीं कर सकता तो उसको कर्मफल खाएगा और सिर्फ पाप कैसे करेगा? अगर पुण्य नहीं कर सकता तो पाप भी नहीं कर सकता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो पुण्य में नहीं कर सकता तो पाप भी नहीं कर सकता वो बीच की लाइन पे भी नहीं चल सकता आध्यात्म की किसी लाइन पर भी नहीं चल सकता क्यों पाप पुण्य से मुक्त होकर आगे चल रहा है वैसा भी नहीं कर सकता इसलिए उसके पास तो मात्र उसके कर्मफल भोगने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता और उसके कर्मफल भोगने के लिए उसको वो योनि मिली है हमने अपने जन्म में जीवन में इतनी तरह के काम करते हैं कि उसको भोगने के लिए कई योनिया लेना पड़ती क्योंकि एक होने में समस्त कर्मों का फल भोगना संभव नहीं है तो इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि हमारी दिशा अगर हमने बदल ली इस जीवन में तो हमने जीवन का सर्वोच्च कार्य कर लिया क्यों कि एक तो आपकी दिशा बदलने के कारण हमने इस बात की गारंटी हासिल कर ली ऊपर वाले से कि आप हमको र्म फल भले भोगना पड़े लेकिन मनुष्य योनी मिलेगी जिसने दिशा बदल ली उसको इस बात की गारंटी है कि उसको मनुष्य योनी मिलेगी क्योंकि मनुष्य योनी में ही तो आध्यात्मिकता तो बढ़ेगा और दिशा बदली हुई व्यक्ति जो परिधि से विमुख होकर केंद्र की ओर उन्मुख है उस व्यक्ति को मनुष्य योनि देना मजबूरी है क्योंकि आध्यात्मिक दिशा में चलना सिर्फ मनुष्य योनी में संभव है और किसी होने में संभव नहीं तो कुछ भी दे तो दुख दे सुख दे अगले जन्म में चाहे कोड़ी बना लेकिन मनुष्य जन्म जरूर मिलेगा इसलिए सबसे पहला तो बहुत बड़ा काम हमने कर लिया इस बात की गारंटी हासिल कर ली कि हमको मनुष्य जन्म मिलेगा दूसरा हमारी दिशा केंद्र की ओर की होगी संसार ऐसे भाग रहे हम ऐसे भागें हम उस दिशा में नहीं जाएंगे इधर जा रहा है बल्कि हम उस केंद्र की ओर अग्रसर होंगे यह हमारे को इस भावना के साथ अगला जन्म मिलेगा इसलिए इस जन्म का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है हमको केंद्र की दिशा निर्धारित कर लेना हृदय में उस दिशा के प्रति मोहब्बत पैदा कर लेना आध्यात्मिक दिशा की तरफ अगर मोहब्बत पैदा हो जाती है तो इस बात की गारंटी है कि हमको अगर अगला जन्म मिलेगा तो मनुष्य जन्म को मिलेगा और यह बात गीता के अंदर बड़े अच्छी तरीके से वो बात हमेशा याद आती है कि तुम योग भ्रष्ट हो तो मत चिंता करो अगर तुम मेरी ओर आ रहे हो तो फिर श्रीमान के घर पैदा हो और उसके बाद में अपनी आगे की यात्रा जारी करोगी ये इसमें गीता में ये भगवान ने स्पष्ट आपको गारंटी दे रखी कि अगर आपका मेरी ओर आ रहे हो मेरी ओर मतलब केंद्र की ओर केंद्र ही बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरी ओर आ रहे हो और योग भ्रष्ट हो जाते हो योग भ्रष्ट का मतलब होता है अधूरे योग में आप शरीर छोड़ देते हो यहां मेरे तक पहुंचने के पहले आपका शरीर छुड़ जाता है तो यह मेरी जवाबदारी है कि तुमको फिर वहीं से उठाऊ जहां पर तुम रुके थे वहीं पर तुमको श्रीमान के घर पैदा होंगे और उसके बाद में कम उम्र में आप में से आप में से कई लोग हैं जो तो काफी कम उम्र में ही आने लगे क्यों क्योंकि निश्चित रूप से आप वही लोग हो जो कहीं ना कहीं अपनी दिशा को पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ रूप दे चुके थे आज जैसे इतनी कम उम्र में कोई आता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई रास कहीं ना कहीं हमको और जो बड़ी उम्र में भी आ रहे हैं यह तय है कि वो अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं क्योंकि एक विवेक चोड़ामणि नाम का ग्रंथ है जो आचार्य शंकर ने लिखा था तो जब उनके पास एक शिष्य आता है और ये बोलता है कि हे गुरुदेव मुझे मेरा परम कर्तव्य बताइए परम प्राप्तव्य क्या है बताइए ये संसार में मेरे को मनुष्य जन्म तो मिली है हमको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है मैं आपकी शरण में हूं तो वो क्या बोलते हैं बड़ी अच्छी बात बोलते हैं गुरुदेव कि तुम्हारे इस प्रश्न से ही तुमने अपने कुल को उतार दिया तुम्हारे हृदय में यह प्रश्न उठा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं गुरु के शरण में जाऊं पूछने तो मात्र इस प्रश्न से ही तुमने तुम्हारे कुल को तार दिया अब तुम अपने आप को तारोगे समझोगे मेरी बात वो तो बात की बात लेकिन तुम्हारे हृदय में तुम बोले तुम कुल श्रेष्ठ हो तुमने अपने कुल को तार दिया कि तुम्हारे हृदय में प्रश्न उठा यह कितनी बड़ी बात है ना आचार्य शंकर कितने संवेदनशील कितने भावुक इंसान रहे होंगे उन्होंने कितनी भावनापूर्ण कविता लिखी है वो पूर्ण पूरा काव्य है वो पूरा विवेक चुड़ावणी तो आपके दिशा परिवर्तन मात्र से समस्त संभावनाएं पैदा हो जाती हैं कि हम मनुष्य जन्म तक रहेंगे उस भोग योनी में नहीं जाएंगे आप गाय बनो सांड बनो उल्लू कुत्ता चिता कुछ भी बनो उनमें सिर्फ आपको अपना कर्मफल भोग मुंह से के कोई नया कर्म नहीं होता कर्म सिर्फ होता है तो इस कर्म को होने के लिए हमको कार्ममल दिया गया और कार्म देने का काम किसके थ्रू किया माया ने नियत्रि शक्ति के द्वारा क्योंकि हमको नियति शक्ति से एक शरीर दिया मांस का मज्जा का रक्त का और इस शरीर के द्वारा हम कुछ कार्य करते हैं पांच कर्म इंद्रियों के द्वारा जिसके द्वारा हम कर्म फल में अपने आप को बूद लेते बंध जाते हैं कर्म फल में तो वही बंधन है हमारा तो भिन्नता का ज्ञान इंद्रियां लाती हैं अंतकरण उस अहंकार को पुष्ट करता है इस सब के बीच में सत्वगुण क्या है बुद्धि इस सब के बीच में बुद्धि ही सत्वगुण है मन रजोगुण है जो आनंद लेना चाहता है बाकी हमेशा उस आनंद की इच्छा में दुखी रहता है उस और आनंद मिल भी जाता है तो उसको एक तरफ रख देता है फिर दुखी हो जाता है क्योंकि कितना भी आनंद मिले उसको वो आनंद को एक तरफ रख देता है फिर दुखी हो जाता है वो दुख का कटोरा हाथ में लेके रहता है मन आपका किसका संतुष्ट होता है दिखा कोई को देखा ऐसा कि मन भर गया मेरा झूठ बोलते जो बोलते हैं कि मेरा मन भर गया मन किसी का भरता ही नहीं वो ऐसा करता है जो कभी भरता ही नहीं इसलिए वो रजोगुण से बनता है और तमोगुण से मोह मोह है अहंकार का नाम हमने तीन गुण है तो तीसरा है मोह मोह है अहंकार ये हर चीज मेरी है ये भी मेरी है ये भी मेरी ये भी मेरी यह भी, भी मेरी और जो मेरी नहीं है उसको भी मेरी बनाना है मेरे को है ना इस तरीके से वो लगातार मोह वश लगाता और इसके लिए माया ने राग बनाया वो उसका राग का मतलब होता है वो सब कुछ को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है खींचना चाहता है और उन पर आधिपत्य जमाना चाहता है कि है, मैं ऐसा हूं और ऐसा हो जाऊं है ना राग में यह भी भवन अच्छी कि मैं सुंदर दिखू मैं अच्छा हूं मैं आकर्षक बन जाऊं मैं लोगों के बीच पॉपुलर हो जाऊं मैं नेता बन जाऊं ये सब चीजें राग है तो ये मोह का रूप है जो तमोगुण पर आधारित है इनमें आप ऐसे भी देखो तो समझ में आती बात की पूर्णतरह तमोगुणी प्रवृत्तियां हैं सारी परिग्रह करना चीजें हड़प लेना चोरी डाका करके अपने पास ले आना है ना जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं उसको ले लेना है ना और जो है उनको ऐसे रक्षा करना है कि किसी को जरूरत हो तो भी नहीं देना इस तरीके से हम जो हमारे प्रवृत्तियां हैं वो समस्त तम तमोगुणी प्रवृत्ति और ये कहा से पैदा होती है अहंकार से और अहंकार का मूल है रात और रात का मूल है माया इस माया ने हमको तीनों गुण हमारे में भर दिए और फिर भी एक दी बुद्धि बुद्धि दी है सतोगुणी जिसके द्वारा हम चाहें तो अपनी दिशा बदल सकते हैं दशा बदल सकते हैं आने वाले कई जन्मों की दशा बदल सकते हैं। कितने भी पाप पुण्य किए हों उनके कर्म फलों को भोगने से इनकार कर सकते हैं। ये क्योंकि तुम शिव हो अगर अपने शिवत्व को पहचानो तो मना कर सकते कितनी मेहरबानी भोग दें क्योंकि ये तो हमने खेल खेल में नियम रखे थे हटो फिर से नई बाजी शुरू करेंगे है ना खत्म करो अभी तक का हिसाब किताब तो ये अभी तक का हिसाब किताब खत्म करना पूर्णतः संभव है गीता भी बोलती है कि उसमें कर्मफल ऐसे नष्ट हो जाएंगे ज्ञान की अग्नि में जैसे एक रूई का फोया धकती अग्नि में डाला एक धकती अग्नि में आप रुई का फोया डालो फिर बोला निकाल लो कहां से निकालो, निकालो एक बीज को डालो फिर बोला चलो इसको बो देते हैं बो ना वो काला कोयला कोई उगेगा क्या इसलिए कर्मफल पूर्णतः नष्ट हो सकते हैं हमारे चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे क्योंकि अच्छे कर्म भी कर्म फल तो देते ही चलो अच्छे कर्म से तुम खूब पैसे वाले बन गए धनवान बन गए सुंदर बन गए अहंकारी बन गए तो उसके बाद में होगा क्या है? उससे बुरे कर्म होंगे फिर नए कर्म फल कर तो ये हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां पांच तन्मात्राएं और इन पांच तन्मात्राओं से बनी पांच महाभूत शब्द तन्मात्रा से आकाश बना क्योंकि उस शब्द तन्मात्रा को एक जगह चाहिए विचारने की और एक एक चीज में एक एक चीज बढ़ती चली गई शब्द और स्पर्श तन मात्रा से बना वायु शब्द में मात्र आकाश है स्पर्श में आकाश भी है और इस वायु में स्पर्श भी है और शब्द भी है तो शब्द और स्पर्श से बनी वायु अब शब्द स्पर्श रस से बना जल शब्द स्पर्श रस रूप से बना अग्नि और शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बनी धरती धरती में पांचों चीजें हैं शब्द स्पर्श रूप रस उसमें अंतरिक्ष भी है उसका स्पर्श भी कर सकते हो आप उसका स्वाद भी ले सकते हो उसकी गंध भी आती है और उसका रूप भी है पांचों चीजें हैं उसमें वायु में रूप नहीं है स्पर्श जरूर है लेकिन रूप नहीं है हमारे ऋषियों ने जो ये क्लासिकल कितना क्लासिकल करा बिल्कुल कितना साइंटिफिक, कितना सही करा चार पॉइंट और पांच पॉइंट और इनके भिन्न भिन्न विश्लेषण आप अगर पूर्व के पंच महाभूत विवेक नाम का एक साहित्य है पंच महाभूत विवेक तो उसमें बताया कि इसके अंदर जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर कितने प्रतिशत शब्द है कितने प्रतिशत स्पर्श है रूप रसगंध का कितना कितना हिस्सा है इतना और वो चीजें वो प्रयोगों से आपको सीधा समझ में आती है बात है ऐसा लगता है पूरा कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा हुआ है वो भी अपन कभी कभी भी डिस्कस करेंगे छोटे मोटे एकाध एकादी उसमें एकाद गुरुवार में तो हाँ है ना और किताबें तो इतनी है कि अपन अपना पूरा जीवन गुरुदेव तो तो बोलते हैं कि तेरे भाए भाए पूरा पूरा, पूरा जीवन तू पढ़ा करे तो नहीं पढ़ सकती वो लाइब्रेरी अपन उधर ही शिफ्ट कर देंगे ताकि जिसकी जब इच्छा हो आराम से पढ़े आके तो शब्द से बना आकाश शब्द स्पर्श बनी वायु शब्द स्पर्श रस से बना जल स्पर्श रस रूप से बनी अग्नि और शब्द स्पर्श रूप रसगंध से बनी धरती तो ये पांच महाभूत बने तो इस तरह हमने बनाए शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या पांच माया और पांच कंचु ग्यारह प्रकृति पुरुष तेरह और मन बुद्धि अहंकार तीन सोलह पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया पांच तन्मात्रा और पांच महाभूत यह भी इसी है यह छत्तीस तत्व हो गए इस तरह इस 36 तत्व रूपा सृष्टि है इसमें मूल तत्व तो शिव है जो केंद्र है बाकी समस्त चक्र है और केंद्र है वो शिव है केंद्र तक पहुंचने वाला चक्रेश्वर है जिसका पूर्ण सृष्टि पर नियंत्रण है उसके उसके नियंत्रण में समस्त सृष्टि है और वो किसी के नियंत्रण में नहीं है उसका नियंत्रण करने वाला कोई भी नहीं है। उसी का नाम है चक्रेश्वर योगी वो काम करता है जो शिव ने किया उससे उल्टा शिव का अवतरण हुआ था रोगी का आरोहण होता है शिव सृष्टि बनाई थी और योगी उस सृष्टि से वापस शिव भाव को प्राप्त होता इस तरीके से अपने 36 तत्व तो जो पिछली बार पढ़े थे उनका कुछ हिस्सा फिर से रिवाइज किया अपने आज उनको अलग रख दिया जनरल बात और मेरे ख्याल में ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह छत्तीस तत्व क्योंकि इनको अपन जितनी बार पढ़ेंगे अपने की एक दृष्टि मिलती है नई दृष्टि मिलती है नई समझ पैदा होती है ठीक कि है सर क्योंकि जब तक हम इन छत्तीस तत्वों को ठीक से नहीं समझते तब तक काश्मीर शिव दर्शन ठीक से समझ में नहीं आता तो आज इतना